पेरिकन पिक और पेरिकन मोर एक समय की बात है कहीं किसी जगह दो मित्र रहते थे एक का नाम पेरिकन पिक था और दूसरे का नाम पेरिकन मोर एक दिन दोनों मित्र अखरोट के एक पेड़ से अखरोट लाने गए पेरिकन मोर पेड़ के ऊपर चढ़ गया वो अखरोट तोड़कर नीचे पेरिकन पिक के पास फेंकने लगा पेरिकन पिक पेड़ के नीचे बैठ गया और जमीन पर गिरते अखरोट इकट्ठे करने लगा और एक छोटी सी हथौड़ी से उनके छिलके तोड़ने लगा लेकिन जितने भी अखरोट पिरन पिक ने तोड़े उन सबको वह खा गया इसलिए जब पिरिकन मोर पेड़ से उतर कर नीचे आया तो उसके लिए एक भी अखरोट ना बचा था उनमें से आधे अखरोट मेरे थे उसने कहा इसलिए मैं एक लाठी ढूंढ कर लाऊंगा और मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा तो पेरिकन मोर एक लाठी ढूंढने चल पड़ा शीघ्र ही एक पेड़ पर एक मजबूत डाल उसे दिखाई दी तो उसने पेड़ से कहा मुझे चाहिए लाठी एक सीधी और मजबूत अभागे पिरिकन पिक की पिटाई करने के लिए जो खा गया अखरोट मेरे हिस्से के अवश्य निश्चय ही पेड़ का लेकिन डाल काटने के लिए तुम्हें पहले कुल्हाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। कुल्लू के पास एक कुल्हाड़ी उसने कुल्हाड़ी से कहा मुझे चाहिए कुल्हाड़ी एक भारी भरकम जिससे काटूंगा डाल पेड़ इस सीधी और मजबूत अभागे पिक की पिटाई करने के लिए जो खा गया अखरोट मेरे हिस्से की निस्संदेह कुल्हाड़ी ने कहा लेकिन क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कुद हूँ पहले मुझे तेज करने के लिए तुम्हें धार तेज करने वाला पत्थर ढूंढ ढूंढ कर लाना होगा तो धार तेज करने वाला पत्थर ढूंढने के लिए चल पड़ा शीघ्र ही एक झील के पास बड़े पत्थरों में उसे एक धार तेज करने वाला पत्थर दिखाई दिया उसने उससे कहा मुझे चाहिए धार तेज करने वाला पत्थर एक जिससे कुल्हड़ी भारी भरकम करूंगा मैं तेज जिससे काटूंगा मैं डाल दा, पेड़ की सीधी और मजबूत अभागे पिरिकन की पिटाई करने के, के, नीले पानी के और उसने कहा मुझे चाहिए पानी झील का अंजली भर जिससे गीला करूंगा मैं धार बनाने वाला पत्थर जिससे कुल्हाड़ी भारी भरकम करूंगा मैं तेज जिससे काटूंगा मैं डाल पेड़ की सीधी और मजबूत अब आगे पिकन पीक की पिटाई करने के लिए जो खा गया अक्रोट मेरे हिस्से के ठीक है झीलने का। जितना पानी तुम्हें चाहिए तुम ले लो लेकिन पहले तुम्हें बड़े सिंगों वाला हिरण ढूंढना होगा जो तैर कर पार कर जाए मुझे तो पिकन मोर एक हिरण को ढूंढने चल पड़ा शीघ्र ही उसे एक जंगल की घनी झाड़ियों में एक हिरण दिखाई दिया उसने हिरण से कहा मुझे चाहिए एक हिरण बड़े सिंगों वाला जिससे करना है तैर कर लहराती झील को पार जिसे जिसे गीला करूंगा मैं धार बनाने वाला पत्थर, झील की पिक, पिक की नहीं पार करूंगा हिरण्य का अगर तुम मेरा पीछा करने के लिए तेज दौड़ने वाला शिकारी कुत्ता ढूंढ कर नहीं लाए तो पिरन मोर शिकारी कुत्ता ढूंढने चल पड़ा शिगरे कुत्ता घर में उसे कुत्ता घर में उसे कुत्ता सोया हुआ दिखाई दिया उसकी आँख खुली थी और कान खड़े थे उसने कुत्ते से कहा मुझे चाहिए तेज दौड़ने वाला शिकारी कुत्ता जिसे पीछा करना है बड़े सिंगों वाले हिरण का जिसे पार करना है तैरकर लहराती झील को जिससे गीला करूँगा मैं धार बनाने वाला पत्थर जिससे कुल्हाड़ी भारी भरकम करूंगा मैं तेज जिसे काटूंगा मैं डाल पेड़ की सीधी और मजबूत अब आगे पिकन पिक की पिटाई करने के लिए जो खा गया अखरोट मेरे हिस्से के मैं प्रसन्नता से हिरण का पीछा करूंगा कुत्ते ने कहा लेकिन पहले मेरे चारों पांव पर नरम पीला मक्खन तुम्हें मलना पड़ेगा तो पकड़ मक्खन ढूंढने चल पड़ा शीघ्र एक फार्म हाउस के किचन की मेज पर एक कटोरे में मक्खन दिखाई दिया उसने मक्खन से कहा मुझे चाहिए थोड़ा मक्खन नरम और स्वादिष्ट मलने के लिए शिकारी कुत्ते के चारों पांव पर जिसे पीछा करना है बड़े सिंगों वाले हिरण का जिसे करना है तैर कर लहराती झील को पार जिसे गीला करूंगा मैं धार बनाने वाला पत्थर जिससे कुल्हाड़ी भारी भरकम करूंगा मैं तेज जिससे काटूंगा मैं डाल पेड़ की सीधी और मजबूत अभागे पिगन पिक की पिटाई करने के लिए जो खा गया अखरोट मेरे हिस्से के तुम मुझे ले जा सकते हो मखने का लेकिन पहले एक चूहा ढूंढ कर लाना पड़ेगा जिसके दांतों से मुझे तुम खुरचना सिग्रे के, के, के, के, के स्वादिष्ट मक्खन जिसे मलना है शिकारी कुत्ते के चारों पाव पर जिसे पीछा करना है बड़े सिंगों वाले किरण का जिसे करना है तैर कर लहराती झील को पार जिससे गीला करूंगा मैं धार बनाने वाला पत्थर जिसे कुल्हाड़ी भारी भरकम करूंगा मैं मैं तेज जिसे काटूंगा मैं डाल पेड़ की सीधी और मजबूत अब आगे ने जब मेरा पीछा करने के लिए तो मोटी काली बिल्ली ढूंढ कर लाओगे तो पिरन मोर एक बिल्ली को ढूंढने चल पड़ा शीघ्र ही खलिण की छत पर बैठी रात की तरह काली बिल्ली उसे दिखाई दी उसने बिल्ली से कहा मुझे चाहिए बिल्ली बिल्कुल काली जो पीछा करेगी तेज दांतों वाले चूहे का जिसे खुरचना है नरम और स्वादिष्ट मक्खन जिसे मलना है शिकारी कुत्ते के चारों पांव पर जिसे पीछा करना है बड़े सिंगों वाले हिरण का जिसे करना है तैर कर लहराती झील को पार जिसे गीला करूंगा मैं धार बनाने वाला पत्थर जिसे खुल्हारकम करूंगा मैं तेज जिसे काटूंगा मैं डाल पेड़ की सीधी और मजबूत अभागे पिरन पीक की पिटाई करने के लिए जो खा गया अक्रोट मेरे हिस्से के चूहों का पीछा करने में मुझे बड़ा मजा आता है बिल्ली ने कहा लेकिन पहले कटोरी पर दूध लाओ क्योंकि मुझे बहुत लगी है भूख तो मोर गाय को ढूंढने चल पड़ा एक हरी भरी घाटी में एक गाय घास चरती उसे दिखाई थी उसने गाय से कहा मुझे चाहिए दूध तुम्हारा मीठा मीठा जिसे पिलाना है बिल्ली बिल्कुल काली को जिसे पीछा करना है तेज दांतों वाले चूहे का जिसे खुरचना है नरम और स्वादिष्ट मक्खन जिसे मलना है शिकारी कुत्ते के चारों पाओं पर जिसे पीछा करना है बड़े सिंगों वाले हिरण का जिसे करना है तैर कर लहराती झील को पार जिससे गीला करूंगा मैं धार बनाने वाला पत्थर जिसे कुलाड़ी भारी भरकप करूंगा मैं तेज जिसे काटूंगा मैं डाल पेड़ की सीधी और मजबूत अब आगे पिरिकन पीक की पिटाई करने के लिए जो खा गया अक्रोट मेरे हिस्से के बहुत दूध है मेरे पास गहने का और जितना चाहो तुम ले सकते हो लेकिन पहले मेरे लिए खलिण से थोड़ा मक्का ले आओ तो पिकन मोर मक्का ढूंढने चल पड़ा शीघ्र ही उसे साइज मिला जो खलिंग के फर्श पर झाड़ू लगाकर भूसा साफ कर रहा था उसने साइस से कहा मुझे चाहिए थोड़ा मक्का गाय के लिए जिससे लेना है मुझे दूध मलाईदार जिसे पिलाना है बिल्ली बिल्कुल काली को जिसे पीछा करना है तेज दांतों वाले चूहे का जिसे खुरचना है नरम और स्वादिष्ट मक्खन जिसे मलना है शिकारी कुत्ते के चारों पाओ पर जिसे पीछा करना है बड़े सिंगो वाले हिरण का जिसे करना है तैर कर लहराती झील को पार जिसे जिसे से गीला करूंगा मैं धार बनाने वाला पत्थर जिससे कुल्हाड़ी भारी भरकम करूंगा मैं तेज जिसे से काटूंगा मैं डाल पेड़ की सीधी और मजबूत अभागे प्रिकन पीक की मिटाई करने के लिए जो खा गया आक्रोट मेरे हिस्से के यहाँ बहुत सारा मक्का है साइज ने लेकिन पहले नान बाई के पास जाकर मेरे लिए एक ताजी पावरोटी तुम्हें लानी पड़ेगी तो पिरन बोर नान के पास दौड़ा गया नान एक बड़े कटोरे में आटा तोड़कर डाल रहा था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 जिससे कुल्हाड़ी भारी भरकम करूँगा मैं तेज जिससे काटूँगा मैं डाल पेड़ की सीधी और मजबूत अभागे पिरिकन पीक की पिटाई करने के लिए जो खा गया आकड़ो मेरे इससे के मेरे पास हर प्रकार की पाव रोटी है नान भाई नेका लेकिन पहले मुझे पाव रोटी के लिए आटा सानने के लिए पानी चाहिए जिससे पेरिकन मोर एक छलनी उसने पेकन मोर को एक छलनी दी और कहा कि कुएं में इसे पानी भरकर ले आओ पिरन मोर कु के पास गया और पानी में छलनी डुबोई। लेकिन जब उसने छलनी को बाहर निकाला तो सारा पानी जाली में से बहकर वापस कुएं में चला गया उसने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार पानी कुएं में वापस बह गया बेचारा पिरन मोर उसने छलनी जमीन पर फेंक दी और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगी तभी एक विशाल सीगल बहुत ऊपर से आकाश में उड़ता हुआ वहां से गुजरा इस पर नरम काली मिट्टी मल दो सीगल ने चिल्लाकर कहा नरम काली मिट्टी इस पर मल दो तो फिरकन मोर ने रंग काली मिट्टी ढूंढी और उसे गीला करके छलनी की जाली पर मलकर सारे सुराख बंद कर दिए फिर उसने छलनी धूप में रख दी और तब गीली सूखी मिट्टी सूख कर सख्त हो गई उसने छाली को फिर से कुएं के पानी में उसने जाली को फिर से कुएं के पानी में डाल दिया लेकिन काली मिट्टी पानी में घुल गई और सुराख खुल गए और, खुल और जैसा पहले हुआ था सारा पानी फिर कुएं में बह गया उसने छलनी जमीन पर फेंक दी और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया उसकी आँखों से झरझर आँसू बहने लगे तभी एक काला कौवा आकाश में उड़ता हुआ ऊपर से गुजरा भूरी मिट्टी इसकी जाली पर मर दो मल दो कौवे ने चिल्लाकर कहा भूरी मिट्टी मल दो तो पेरिकन मोर ने थोड़ी सी चिपचिपी भूरी मिट्टी ठूढ़ी और उसे छलनी की जाली पर जाली पर मलकर सारे सुराख बंद कर दिए और फिर उसने छलनी को सूखने के लिए धूप में रख दिया जब मिट्टी सूख सख्त हो गई तो उसने छलनी को दोबारा पानी में डुबाया इस बार मिट्टी नहीं खुली तब प्रिकन मोर ने छलनी को बाहर निकाला तो एक बूंद पानी भी नीचे न गिरा बिना गिराए वह ध्यान से पानी को नान बाई के पास लिया नान बाई ने उस पानी से पाव रोटी बनाने के लिए आटा सान लिया फिर उसने दो ताजी गरम पाव रोटियां पिरन मोर को दे दी तो पिरन मोर में एक पाव रोटी खाली लेकिन दूसरी साइज को दे दी जिसने उसे गाय के लिए थोड़ा सा मक्का दिया जिसने उसे सफेद मलाईदार दूध दिया जिससे उसने रात की तरह काली बिल्ली को दिया जिसने तेज दांतों वाले चूहे का पीछा किया जिसने अपने दातों से नरम स्वादिष्ट मक्खन खुर्चा जिसे उसने तेज दौड़ने वाले कुत्ते के पाँव पर मल दिया जिसने बड़े सिंगों वाले हिरण का पीछा किया जिसने तैर कर लहराती झील को पार किया जिसने धार बनाने वाले पत्थर को गीला कर दिया जिसने कुल्हाड़ी की धार को तेज कर दिया जिसने पेड़ की सीधी और मजबूत डाल को काट दिया और लाठी लेकर पिकन मोर चल दिया अब वो अभागे पिरिकन पीठ की प्रिकन पीठ की पिटाई करेगा लेकिन जब वो आखरोट के पेड़ के पास पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था वहाँ तो कोई भी नहीं था उसने देखा उसने इधर देखा उसने उधर देखा और वहाँ पेड़ के नीचे अखरोटों का एक छोटा सा ढेर उसे दिखाई दिया उन्हें तोड़कर उसने छिलके अलग किए उन्हें तोड़कर उनके छिलके अलग किए हुए थे उसने एक अखरोट उठाया और उसे अपने मुंह में डाला उसने दूसरा उठाया स्वादिष्ट उसने अपनी लाठी झाड़ियों में फेंक दी और घास पर बैठ गया और अपने सारे अखरोट खा गया